हेरोल्ड की वो कभी एक सुंदर बगीचा था तो हेरो बंजर जगह समझता बगीचा की बगीचे की ऐसी, ऐसी हालत क्यों थी यह जानने के लिए हेरो ने राजा से पूछने का फैसला किया राजा बड़े महल में रहता था हेरोल्ड हेरोल्ड को यह सुनिश्चित करना था कि महल राजा की हैसियत के हिसाब से काफी आलीशान हो हेरोल्ड किसी भी राजकुमार मंत्री या राज, से बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था यह रहा राजा का महल उसमें ऊंची मीनारे थी और तरफ एक खाई थी। खाई के एक गेट था जो उन लोगों को दूर रखता था जिनसे राजा नहीं मिलना चाहता था लेकिन जब खाई के ऊपर का गेट बंद हुआ तो उसने हेरोल्ड को भी महल के बाहर ही रखा हेरोल्ड बहुत चीखा चिल्ला लेकिन गेट नहीं खुला वो महल की दीवार के पास सुंदर बगीचे के किनारे किनारे चला अभी उसे अपने बैंगनी क्रियान की याद आई छोटे छोटा को भी महल में आमंत्रित किया लेकिन चूहे ने बाहर रहना ही पसंद किया जब हेरोल ने विशाल महल को गोर से देखा तो उसे अपना आकार बहुत छोटा लगा शायद राजा ऐसे व्यक्ति पर अधिक ध्यान न दे जो चूहे से भी छोटा हो इसलिए हेरोल ने फिर से अपने बैंगनी क्रयोन का इस्तेमाल किया उसने यह सुनिश्चित किया कि वो साढ़े चार सीढ़ियों जितना ऊंचा हो जो वाकई में उसकी सही ऊंचाई थी फिर वो राजा की तलाश में सीढ़ियों पर चढ़ा वो सीढ़ियाँ चढ़ता गया चढ़ता गया अंत में वो इतना थक गया कि सीढ़ियाँ चढ़ने का उसमें दम ही नहीं बचा पर सौभाग्य से अब कोई सीढ़ी नहीं बची थी नहीं बची थी क्योंकि वो सबसे ऊपरी सीढ़ी पर था वो अभी भी राजा को ढूंढ नहीं पाया लेकिन उसे इतना याद था कि राजा सिंहासन पर बैठता था राजा का सिंघासन बहुत आरामदेह लग रहा थारोकुट तो पहनू तो कैसा रहेगा लेकिन फिर हेरोल्ड को मुकुट बहुत भारी लगने लगा इसलिए हेरोल्ड ने मुकुट को राजा के सिर पर रख दिया हेरोल्ड ने मुकुट के लिए राजा का धन्यवाद दिया हेरोल्ड ने देखा कि राजा काफी उदास दिख रहा था शायद उजड़े हुए बगीचे के कारण रोल ने राजा से पूछा कि क्या उस परेशानी का कारण कोई चुड़ैल या राक्षस था राजा को खुद असलियत पता नहीं थी वो बड़ा दुखी और असहाय दिख रहा था जाहिर है कि राक्षस या चुड़ैल दोनों में से कोई उसके पीछे जरूर था और वो अदृश्य था लेकिन हेरोल्ड ने कहा कि राजा उसके बारे में बिल्कुल चिंता न करे उसने अदृश्य चुड़ैल या राक्षस को खोजने के लिए अपने बैंगनी क्रियान का इस्तेमाल किया फिर अचानक उससे दीवार में एक छेद हो गया इस दुर्घटना से हेरोल्ड को शर्मिंदा जरूर हुआ लेकिन वो छेद महल में से बाहर निकलने का सबसे आसान रास्ता था उसमें से बाहर निकला जब उसने छेद के दूसरी तरफ से नीचे देखा उसमें एक सुंदर घड़ी फिट की समय को देखकर है, हैरान हुआ उसे बहुत देर हो गई थी उस अदृश्य चुड़ेल राक्षस को तुरंत खोजने के लिए तो वो मीनार से नीचे की ओर सरका पर वो एक मीनार नहीं थी वो एक नुकीली टोपी थी अच्छा तो वो एक विशाल चुड़ैल थी बैगनिक हेरोन से सब स्पष्ट हो गया वो एक अदृश्य विशाल चुड़ैल थी कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी वजह से सुंदर बगीचे में कुछ भी नहीं उग रहा था वहां भला कुछ कैसे उगता है? हेरोल्ड ने खुद से कहा जब वहां की मिट्टी को उस विशाल चुड़ैल अपने भारी पैरों से लगातार कुचल रही थी हेरोल्ड को अब समस्या समझ में आई उसे बस चुड़ैल को सुंदर बगीचे से बाहर भगाना था मच्छर हेरोल जानता था कि मच्छर किसी को भी बगीचे से बाहर भगा सकते थे मच्छरों ने चुड़ल को बहुत जल्द ही बगीचे से बाहर भगा दिया मच्छर हेरोल को भी बगीचे के बाहर भगा रहे थे मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए हेरोल ने धुआं पैदा किया फिर उसे पुरानी बात याद आई उसने सुना था कि जहाँ धुआं होता है वहां अक्सर आग भी होती है आग बुझाने के लिए हेरोल ने सबसे पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ी के बारे में सोचा लेकिन बाद में उसने बारिश बनाने का फैसला किया क्योंकि बारिश करना काफी आसान था बारिश से सब कुछ गीला हो गया हेरोल भी पूरी तरह भीग गया लेकिन बारिश फूलों के लिए अच्छी साबित हुई हेरोड का सोच सही निकली जल्दी बगीचे में फूल खेलने लगे बगीचे के चप्पे चप्पे में खूबसूरत फूल उगने लगे बगीचे में इतने सारे रंग फूल थे कि हेरोल्ड के लिए उन्हें गिनना संभव नहीं था हेरोल्ड ने सोचा कि राजा जब सुबह महल से बाहर जाएगा तो उन फूलों को देखकर वो कितना खुश होगा फिर आश्चर्यजनक रूप से आखिरी फूल कोई फूल नहीं बल्कि एक सुंदर परी निकली उस परी ने हेरोल्ड को देखकर अपने जादू की छड़ी चलाई और उसने हेरोल्ड को सभी चाय पूरी करने का वरदान दिया लेकिन, लेकिन कि अचानक खुद को बेहद थका हुआ महसूस किया कुछ देर आराम करने के लिए रुका वो एक छोटे से गलीचे पर बैठा क्योंकि जमीन अभी भी बारिश से कुछ गिरी थी फिर उसने चाहिए चाह की गलीचा एक उड़ने वाला कालीन बन जाए तुरंत हेरोड को लगा जैसे कालीन हवा में ऊपर उठ रहा हो कालीन ने बहुत तेज और ऊंची उड़ान भरी वो इतनी तेजी से उड़ा कि जल्दी उसने चंद्रमा को अपने पीछे छोड़ दिया फिर हेरोड को ध्यान आया कि कालीन को रोकना नहीं जानता था यहाँ तक कि वो उसे धीमा तक नहीं कर सकता था पास उसने परी से दो इच्छाएं मांगी होती जिससे वो इस मौके पर कालीन के उतरने की कामना कर सकता लेकिन हेरोल्ड का बैंगनी ग्रॉन अभी भी उसके पास था हेरोल्ड उस उड़ने वाली कालीन से सीधे अपने घर के लिविंग रूम में चक्कर उतरा जहाँ एक ऊंची कुर्सी पर बैठी उसकी माँ बुनाई कर रही थी फिर बिस्तर में सोने से पहले हेरोल्ड ने माँ से एक कहानी पढ़ने को